आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन 90.4 समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जी हां समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय पे आपको जानकारी देते हैं पिछले एपिसोड में हमने ये बात किया की कि किस तरह से हम जो पॉल्यूशन है

नॉइस पोल्यूशन के बारे में हमने बात की और भी बहुत सारे जो प्रदूषण है उसके बारे में हमने बात की लेकिन आज थोड़ा सा एक नए टॉपिक ही नहीं एक नई चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में शायद इसके ऊपर हम सभी आम जो नागरिक है उनका कभी विचार नहीं चलता लेकिन ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है जिससे हमें बचना है या हमारे पृथ्वी को इससे बचाना है हम सभी को मिलकर तो आइए इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं

आप सभी को मैं बताना चाहूँगा आज फिर से हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं डायरेक्टर जनरल पोस्ट से और काफ़ी अच्छी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट पे वो रखते हैं उसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश उनकी रहती है और चिंतन करते रहते हैं कि किस तरह से नई चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाऊँ तो आज का विषय उन्होंने बताया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पर हम बात करेंगे

तो सभी श्रोता मित्रों से मैं यही कहूंगा कि आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है प्लास्टिक प्रदूषण या प्लास्टिक पोल्यूशन कह सकते हैं इसे क्योंकि आम जिंदगी में हम लोग आज प्लास्टिक के साथ यूज्ड टू हो गए प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं इवन हमारा पानी पीने का बॉटल या फिर हम जो चीज़ें ले जाते हैं या टिफ़िन बॉक्स हमारे ये सारी चीज़ें आस में जितनी भी आप देखेंगे सिक्सटी टू सेवेंटी हम प्लास्टिक के साथ रह कर काम कर रहे हैं या प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं

तो प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने एक नया टॉपिक हम सभी के बीच में रखा प्लास्टिक पोल्यूशन तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है रमेश जी ये आप सही

आपने बताया कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि ये कौन सा पोल्यूशन आ गया क्योंकि तो हवा का पोल्यूशन पानी का पोल्यूशन और ज़मीन का पोल्यूशन ये सब तो हमने सुना था मगर ये प्लास्टिक पोल्यूशन कहाँ से आ गया तो आपको ताज्जुब होगा कि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा जो है वो हमारे समाज में नहीं होती है

और इस पर मीडिया में और सोशल मीडिया में भी इसके बारे में ज़्यादा कोई कभी भी चर्चा नहीं होती है कभी छुटपुट कोई आइटम न्यूज़ में या टीवी में आता है तो इसीलिए इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है मगर अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो आप देखेंगे कि ये एक आज हमारे पूरे

विश्व में ये प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और ख़ास करके ये 20वीं शताब्दी में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था और तब से ये जो है एक रिवल्यूशन इसने प्लास्टिक ने पैदा कर दी है पूरे विश्व में आज आप देखिए कि कहीं जैसे पहले आज से

साठ सत्तर अस्सी साल पहले मेटल्स पेपर कपड़ा या चमड़ा ग्लास सेरेमिक लकड़ी या और अन्य इस किस्म के जो पदार्थ होते थे उनका इस्तेमाल होता था आज इन सबकी जगह प्लास्टिक ने ले ली है प्लास्टिक का आज इस्तेमाल जो है वो अनगिनत चीज़ों में जैसे हम रोज़ ही अपने जीवन में देखते हैं

फूड कंटेनर्स हैं पानी और दूध की बोतलें हैं दूध के पाउचे हैं बॉटल्स हैं पैकिंग है मटीरियल है और प्लास्टिक बैग है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बिजली के तार हैं खिलौने हैं फर्नीचर हैं और क्या क्या नाम लूं मैं सभी में हज़ारों आइटम्स में आज हमारे जीवन में जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है तो जब

जानी सी बात है कि जब प्लास्टिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है तो जब इसका डिस्पोजल जो है वो होता है तो उससे प्लास्टिक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश में और अन्य देशों में भी पैदा हो गया है मगर जो जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है रमेश जी वो बात यह है कि ये प्लास्टिक जो है वो वैज्ञानिकों के अनुसार ये

नष्ट नहीं होता है जैसे आप देखिए बायोडिग्रेडेबल चीजें जो होती हैं जिनको कि जीवाणु जो है वो छोटे छुकड़े टुकड़ों में करके उसको तोड़ देते हैं तो ये जो है ज्यादातर प्लास्टिक जो आज इस्तेमाल हो रही है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसको एक अनुमान के अनुसार ही कहा गया है कि ये पाँच से हज़ार साल तक भी ये नष्ट नहीं होता है

और इसमें इसके बनाने में जहरीले पदार्थ का जैसे इथिलीन ऑक्साइड जाइलिन बेंजीन या पी जैसे पदार्थ इस्तेमाल होते हैं जो कि बहुत ही विषैले पदार्थ माने जाते हैं और इसकी वजह से पेड़ पौधे वन्य जीवन और ज़मीन

और नदी नाले नहर समुद्र हर जगह इसका असर जो है होता है और इससे मनुष्यों की हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है और अभी मैं इसका जब पढ़ रहा था तो मैंने एक आंकड़ा देखा जिसमें ये बताया गया है कि समुद्र समुद्र की जो चुड़ियाँ होती हैं वो दस लाख चुड़ियाँ और एक लाख सी मैमिल्स

जो है वो हर साल पूरे विश्व में प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से ही मर रहे हैं और इसके ऊपर अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें गूगल में सर्च करें तो हमें इसकी आ, सिविरिटी का और इसके सीरियसनेस का जो है वो एहसास हो जाएगा तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है रमेश जी इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे गंभीर मुद्दे को भी हम यहाँ पर चर्चा करें ताकि हमारे

श्रोता लोग जो है उनको प्राप्त हो सके। जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने शुरू किया है और मुझे लगता है कि काफी प्रदूषण के बारे में हम सुनते आए हैं लेकिन जिस तरह से ये प्लास्टिक की बात आती है पॉलिथिन की बात आती है तो काफी जगह हमने कभी कभी भूले भटके कुछ स्लोगन मेरे पास कभी देखा हुआ था पॉलीबैग पर्यावरण के लिए खतरनाक

पॉलीथीन है पर्यावरण के लिए घातक आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन बैग का उपयोग कीजिए पर्यावरण बचाव में अपना योगदान दीजिए इस तरह के स्लोगन लगा रहते हैं लेकिन कभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो जिस तरह की बातें आपने बताई हैं उससे सुना अनसुना हो जाते हैं कभी कभी क्योंकि ये यूजटू वाली चीज़ें हैं

और बहुत बार जो है मार्केट में ये भी ट्रेंड आया कि इस सेंडिग्रेट वाले प्लास्टिक पेपर को यूज़ नहीं इसका ऊपर बैन है और इसके ऊपर दंड लगेगा ऐसी ऐसी बातें होती हैं फिर कुछ समय के बाद वापस वो वही का वही जो सिचुएशन है रहती है इन सभी चीज़ों से कैसे हम निपट सकते हैं इसका जो है हमें शायद यही बात हो रही है कि

अपनी जो भारत की सभ्यता या संस्कृति को भूलने के कारण विदेशी वस्तुएं विदेशी रहन सहन हमें जो अच्छा लगने लगा है विदेशी चकाचौन को देखकर हम थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण फिर हर चीज़ की अपनी एक सीमा है हर एक चीज़ की अपनी एक जो दायरा है वो उसमें अच्छा लगता है लेकिन हम उसको अगर सब जगह यूज़ करना शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है तो वही चीज़ें हमारे साथ हो रहा है

तो आइए आपसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा दुनिया के सभी देशों में ये एक भयानक एपिडेमिक का इसका एक रूप इसका हो गया है तो ये इसलिए इस समस्या का

समाधान करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और जो एफएक्स के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो ये एक्चुअली प्लास्टिक जो है ये रसायन भाषा में इनको सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है और आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक हैं जैसे एच पी, पीवीसी

और पीपी पी, -पी पॉलिस प्रोपिलीन बोलते हैं इसको पीएस इसको हम पॉलिसटायरिन बोलते हैं एचडीपी ये डिफरेंट प्रकार के प्लास्टिक्स हैं जिनका उपयोग जो है वो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों में होता है तो ये ख़ास बात इनकी ये है कि जैसा मैंने अभी बताया था शुरू में

इनको जीवाणु द्वारा जो है वो नष्ट नहीं किया जा सकता मतलब तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और ये सारे के सारे प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं और बहुत ही कम प्लास्टिक जैसे हैं जो डिग्रेड होते हैं मगर उनका इस्तेमाल भी बहुत ही कम होता है तो ये जितने भी नॉन बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स ये

पेड़ पौधों से लेकर मनुष्यों तक जो है वो असर आज डाल रहे हैं और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इनका असर जो है वो हमारी फूड चेन पर हो रहा है आप देखिए प्लास्टिक प्रदूषण जो है ये सृष्टि के जो छोटे से छोटे जीवाणु हैं जिसको हम इंग्लिश में प्लैक्टन बोलते हैं उनको इफेक्ट करता है

और ये जीवाणु प्लास्टिक को खा करके जहरीले हो जाते हैं और जब ये जहरीले प्लैकटंक्स को जो एनिमल्स खाते हैं तो वो पूरी पूरी फूड चेन में इसका जहरीले पदार्थों का असर आ जाता है और आज इसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो फिश है तो अभी आ...

ये वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि जो फिश हम लोग खाते हैं खास करके समुद्री फिश या और भी पॉल्यूटेड एरिया की फिशेज में प्लास्टिक पाया जाने लगा है और जो मनुष्य लोग इनको फिशेज को खा रहे हैं उन पर भी प्लास्टिक के दुष्परिणाम जो है वो आने लग रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इसका इफेक्ट हो रहा है दूसरा जो इफेक्ट है वो

ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है अब आप पूछ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर प्लास्टिक से कैसे पॉल्यूट हो सकता है बला। तो देखिए पूरे विश्व में जो है पानी का प्रदूषण तो हमें मालूम ही है कि एक बहुत बड़ी समस्या है और आज जो है नदी नाले झील तालाब समुद्र नत, सब जो है वो उसमें जो है वो प्लास्टिक जो है वो भरा पड़ा है बिल्कुल तो

जो प्लास्टिक पानी के कांटेक्ट में आता है तो इससे जो प्लास्टिक के अंदर जो मैंने आपको बताया जो जिन जहरीले तत्वों से मिलके बनता है तो वो धीरे धीरे धीरे पानी में घुलते रहते हैं और जब यही पानी ज़मीन में सोखता है और ग्राउंड वाटर में जाके या पानी के रिजर्वा में जाके नीचे मिलता है तो वो सारा के सारा पानी भी पलूट हो रहा है और इसका असर जो है

वो मनुष्यों के साथ साथ मैरीन एनिमल्स पर भी पड़ता है उसके बाद इसका प्लास्टिक से ज़मीन का भी प्रदूषण हो रहा है हम हम चारों तरफ आज देखिए कि कचरे में पूरा प्लास्टिक ही भरा होता है और जब ये कचरा जो है हमारा लैंडफिल में पहुँचता है जहाँ ये ढेर कचरे के लगाए जाते हैं

तो वहाँ ये पानी के साथ जो है इसके केमिकल्स मिलते हैं और वो, वो पूरी तरीके से ज़मीन को भी पॉल्यूट करता है और बाद में फिर ये धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में जैसे मैंने बताया रिश्ता हुआ जाता है और आपने हमने सभी ने देखा है कि प्लास्टिक हर जगह सड़कों पर और गांव में हर जगह जो है वो आज प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक के छोटे छोटे जो हैं टुकड़े

उड़ते हुए नजर आते हैं कई बार ये जो है वो बिजली के खम्भों में पेड़ पर फेंसिंग में टावर्स आदमी भी उलझे हुए देखे जाते हैं और जब हमारे पालतू जानवर इसको खाते हैं तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी इसको फस, आ, असर पड़ता है और कई बार तो वो सफिकेट होकर मर भी जाते हैं और इसका एक असर रमेश जी वायु प्रदूषण पर भी पड़ता है

क्योंकि तो हम लोगों ने आपने देखा होगा कई बार कि हम लोग जो है वो प्लास्टिक जैसे इकट्ठा करके उसको जला देते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद हम जला देंगे तो ये जो है वो डिस्पोज़ल की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी मगर प्लास्टिक को जलाने से और ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि जब प्लास्टिक जलते हैं तो इनकी जहरीले जहरीली गैस जो है वो वायुमंडल को पूरी तरीके से पोलूट करती है

और जो मनुष्य या जो जानवर इन जहरीली गैसों को इन्हील करते हैं या उस एरिया में इन होते हैं तो उनकी हेल्थ पर और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काफ़ी जो है वो असर पड़ता है और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जानवरों को भी मार डालता है आपने हमने सभी ने देखा है कि प्लास्टिक खा करके जैसे गाय है

या कई बार समुद्र आप टीवी में देखिए चैनलों पे दिखाते हैं कि समुद्र में आ, मरी हुई मछलियाँ और भी बड़े बड़े जो जानवर हैं वो खा के इनको मरते हैं तो आज देखिए प्लास्टिक के प्रदूषण से पूरा हमारा इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित हो गया है तो ये कुछ एक अफेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक के बहुत ही ख़राब हैं और

इसी की वजह से जो है ये हमारे सेहत पर और पेड़ों के पेड़ों के उसके लिए रख ठीक से बढ़ने के लिए ये सब बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है और इसके साथ साथ रमेश जी ये प्लास्टिक प्रदूषण जो है ये एक बहुत महंगा जो है सौदा हो गया आजकल सारे देशों के लिए क्योंकि जो नदी है नाले हैं समुद्र हैं

और जो लैंड है ये प्लास्टिक पॉल्यूशन की सफाई करने के लिए आज दुनिया भर के देश जो हैं वो लाखों करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो केवल इनकी सफाई के लिए ही जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं अभी हम लोगों ने भी सुना था कुछ दिन पहले कई बार हमारे हाई कोर्टों में गवर्नमेंट को इस बात के हिदायत दी जाती है कि खास करके गंगा

नदी के जो इतनी पलूट हो रखी है प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से तो उसकी सफाई करते हैं तो हमारे देश में भी लाखों और करोड़ों रुपए जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन की को ख़त्म करने और इनकी सफाई करने के लिए आज की तारीख में जो है वो हम लोग खर्च कर रहे हैं जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डिटेल से बताया आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी आपने दिया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है

बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते हैं लेकिन अब वर्तमान समय की ये मांग है कि इन सभी चीज़ों पर हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा तभी हम इसके पॉल्यूशन से बच सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें इसी तरह की हम लोग आज के इस विशेष एपिसोड में करेंगे समय की मांग में प्लास्टिक पॉल्यूशन पर लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी सुनते रहो

मुस्क्राते रहो ये हवा ये जमील ये आसमां है अपना बरसते में घा के बूंदे भी हैं अपने ये हवा ये जमील

है अपना बरसते मेघा के

स्वार्थी और दुष्टों से स्वार्थी और दुष्टों से धरती पर भरते हम मैल गंदगी

क्षण से संतोषित है सारा जन जीवन सारा जनजीवन ये व्याधी ये पीड़ा हम नहीं चाहते हम नहीं चाहते

हाथ जोड़ साथ चले कदम कदम आगे बढ़े निसर्ग की सुरक्षा की संकल्प हम कर ले कदम कदम आगे बढ़े निसर्ग की की सुरक्षा संकल्प हम कर ले आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट

सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है

समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव हजेला जी है जिन्होंने विशेष रूप से हमें प्लास्टिक पोल्यूशन इस नए विषय पर बात करने की कोशिश की है और प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जो है आज हम लोग पूरी तरह से जान रहे हैं और वैसे प्रदूषण से बहुत सारी चीज़ें जो है हम सभी वाकिफ हैं और प्रदूषण की बातें सुनने के बाद भी कई जगह ऐसा होता है कि हम उससे बच नहीं सकते अब हमारे इलाके में आसपास में अगर कोई फैक्ट्री है

तो उसके धुआं या उसके गैसेस से उसके कार्बन से हम बच नहीं सकते उसी तरह प्लास्टिक अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसके दुष्परिणाम से आप बच नहीं सकते तो आइए इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं और राजीव जी हमारे साथ बात कर रहे हैं इस समय की मांग इस कार्यक्रम में और प्लास्टिक पॉल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक पॉल्यूशन किन कारणों से हो रहा है इस विषय पर बताइए देखिए इसके दो चार कारण ही हैं जो

जिनकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन जो है आजकल सत्तर अस्सी साल के पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है जैसा मैंने बताया कि आजकल पैकिंग से ले कंस्ट्रक्शन तक में हर जगह हो रहा है तो पहला कारण तो इसका यही है कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया है और चूँकि ये प्लास्टिक जो है ये एक सस्ता पड़ता है और ड्यूरेबल होता है

इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ दशकों में और जब इस्तेमाल के बाद इसको डिस्पोज़ करते हैं तो ये नष्ट होता नहीं है जैसा मैंने बताया आपको और ये फिर ज़मीन वायु व पानी को पानी को पूरी तरीके से जो है वो प्रदूषित करता है मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर इसमें

आज पूरे विश्व में 300 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो हर साल बनाया जा रहा है और ये सारा की सारा जो है वो नष्ट हो नहीं रहा है और ये सब इकट्ठा हो करके वो प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो अब ये देखिए कितनी स्थिति जो है वो सीरियसनेस है इसकी दूसरा इसका कारण है शायद ये आ,

लोग कहेंगे तो कोई ख़ास कारण नहीं है मगर ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज पूरे विश्व में समुद्र में खास करके बड़े बड़े ओशंस में मछली पकड़ने का जो काम किया जाता है उसमें जाल का इस्तेमाल किया जाता है पहले पुराने ज़माने में हमने आपने देखा था कि मछली पकड़ने का जो जाल होता था वो उसका कॉटन का बना हुआ होता था और

उसका सूत का बना हुआ होता है मगर आजकल ये सारे के सारे जाल जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं तो इस ये क्या होता है हम जानते ही हैं कि प्लास्टिक का जो ये मछली का जाल है वो समुद्र में और नदियों में जो है वो पड़ा रहता है लंबे समय के लिए तो पानी के साथ जब ये इसका एक्सपोजर होता है तो ये फिर समुद्र और नदियों में प्रदूषण करता है और इसी की वजह से

हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं सी हैं इनमें टॉक्सिक केमिकल्स घुलते रहते हैं और लंबे समय तक जब ये पड़े रहते हैं तो ये गल भी जाता है और जब आप देखिए जो मछुआरे जो हैं जब ये गल जाता है तो इसको निकालते भी नहीं हैं समुद्र से नदी से वो वहीं तैरते रहते हैं वहीं फेंक देते हैं उसको तो ये पानी को जो है वो

पूरी तरीके से पॉलूट करता है और इसके बारे में भी एक आंकड़ा मैंने देखा है कि पूरे हमारे विश्व में आज सत्तर हज़ार टन प्लास्टिक जो है वो समुद्र में फेंका जा रहा है अब ये देखिए कि कितना भारी मात्रा में ओशन में हमारे जो है वो सभी ओशनों में हमारे ये डाला जा रहा है और इसका जो एक और कारण है

कि इसका डिस्पोज़ल जो है वो इसका डिस्पोज़ल नहीं होता है तो वो एक बहुत बड़ी विकट समस्या है क्योंकि ये नष्ट होता ही नहीं जैसा मैंने बताया तो एक कचरे के ढेरों में हमेशा अपने जहरीले तत्व जो है वो ज़मीन में और पानी में छोड़ता रहता है जब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं या जलाते हैं तो ये गहरे जह जहरीले गैसेज अपने वायुमंडल में छोड़ता है

जिससे ये वायु प्रदूषण के कारण भयानक बीमारियां होती हैं और इसका इसको एक्चुअली थोड़ा बहुत रिसाइकल भी करते हैं मगर रिसाइकल में भी रमेश जी ये खाली अपना रूप बदलता है और रिसाइकल के दौरान भी इसमें जो जहरीले तत्व हैं वो वहाँ वो जो काम करने वाले हैं या जिस वातावरण में वो बनाए जा रहे हैं वहाँ पर भी उसका इफेक्ट करता है तो ये कुछ चंद एक कारण है जिनकी वजह से

प्लास्टिक पोलूशन जो है वो काफी ज्यादा आजकल एक समस्या के रूप में उभरा है जी राजू जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और ये सारी चीजें देखने के बावजूद आप करें तो क्या करें <laughs> ये बात आती है कि जब आप इसका जो सलूशन ही नहीं है तो ऐसे चीजों का करे भी तो क्या करें इसीलिए बड़ा मुश्किल सही लगता सही है थोड़ा हमको अपना माइंड सभी को चेंज करना होगा थोड़ा आ, हमको

Uh, ऐसा करना पड़ेगा देखिए आप पहले भी आज से सत्तर अस्सी साल साठ साल पहले भी लोग रहते थे और काम चलता था ठीक है अभी जनसंख्या बढ़ गई है तो हम नए नए तरीके निकाल सकते हैं जिससे कि हम प्लास्टिक के पोल्यूशन से बच सकें ऐसा तो नहीं है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तो हम लोग कर ही सकते हैं ऐसी क्या बात है कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं क्योंकि

और बिना करे चलेगा भी नहीं हमें करना ही होगा बहुत ही अच्छी बात है बता रहे हो और कुछ ऐसे स्लोगंस भी लिख के रखे हैं जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा पॉलिथिन के भारी है दुष्परिणाम पॉलिथिन है प्रदूषण का प्रमुख कारण न सड़े ना गले पॉलिथिन पर्यावरण का नाश करे पर्यावरण से नाता जोड़ो पॉलीथीन का उपयोग छोड़ो पॉलीबैग को कभी ना समझो दोस्त पॉलीथीन है शहर के गंदगी का प्रमुख स्रोत

तो इस तरह की जो बातें हैं इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं चेतावनी मिलती है कि भाई अब इन सभी चीज़ों से जो प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा नाता अभी तोड़ना चाहिए उसके बजाय हम कपड़े की तैली या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें प्लास्टिक का उपयोग न किया गया हो तो चलिए बहुत सारी बातें आज हम करेंगे इसी विषय पर और राजीव जी हमें बता रहे हैं तो एक और बात मेरे मन में आता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से

मनुष्यों के हेल्थ पर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण सभी चीज़ों पे प्रभाव तो हो ही रहा है लेकिन इसमें मुख्य रूप से जैसे मनुष्यों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है प्लास्टिक में जो ये जहरीले केमिकल्स होते हैं जैसे एक केमिकल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी पी बोलते हैं बिस्पिनॉल ए और पी है ये और भी बहुत से केमिकल्स हैं तो ये जो है ये

मनुष्यों के हेल्थ के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालते हैं और इसमें जो है ये शरीर में जब पहुंचते हैं तो ये हमारे एंडोक्राइनल एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर जो हार्मोनल डिसबैलेंस जिसे हम कहते हैं वो उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं और जब ये फूड चेन के द्वारा हमारे एनिमल बॉडी से

हमारे बॉडी में अब्जॉर्व होते हैं तो वो जो है हमारे शरीर में काफ़ी असर डालते हैं अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पीवीसी है थैलेट्स है बीपीए मैंने बताया आपको पॉलिसटाइरिन है पॉलीथिलीन है पॉलिसटर है और पॉली है एक है ये रमेश जी अगर हम आपको संक्षेप में बताएँ तो ये कैंसर

बर्थ डिफेक्ट से लेकर क्रॉनिक ब्रकाइटिस अल्सर स्किन डिजीज़ेस, विजन फेलोर और ओबेसिटी डायबिटीज और क्या क्या मैं बताऊँ आपको ये तो बहुत ही लंबी इसकी लिस्ट बन जाएगी <laughs> कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो इसके वजह से ना होता हो

प्लास्टिक के के अंदर जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं ना हो रही हो खाली ये है कि शायद हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है ये बहुत ही इसके दुष्परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और एक मैं पढ़ रहा था इसमें एक संरक्षण में तो यहाँ तक बताया गया है कि आज इस धरती पर डेवलप्ड कंट्रीज में और जो जहाँ जिन कंट्रीज में जो प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है

उनके उनकी खून की जांच जब की गई तो उसमें 95 परसेंट लोगों के खून की खून के अंदर प्लास्टिक के जो तत्व होते हैं वो पाए गए हैं ये एक ऐसा एक रिपोर्ट है और इसका जो रिसर्च किया गया था वो अमेरिका में रिसर्च हुई थी तो ये देखिए ये काफ़ी सीरियस बात है

और एक 2010 में एक रिसर्च स्टडी में देखा गया कि जो ये बी पदार्थ है वो अर्ली सेक्चुअल मैचुरेशन जो होता है वो करता है इनफर्टिलिटी कर रहा है एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है तो ये भी जो है ये काफ़ी सीरियस

जो परिणाम इसके सामने आ रहे हैं मगर अभी इसके ऊपर थोड़ा सा वैज्ञानिकों में ये मत है कि शायद इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है मगर इसमें किसी को भी शंका नहीं है कि जो मैंने आपको अभी जो बीमारियों का ज़िक्र किया वो सारी की सारी बीमारी जो है वो प्लास्टिक के पॉल्यूशन के कारण मनुष्यों में पाई जा रही हैं और इसको जैस बनाने के टाइम पर भी जैसे

जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं थीन ऑक्साइड बेंजीन, अगर जो आपके श्रोताओं ने किसी ने ये रसायन शास्त्र पढ़ा होगा तो उनको इसके बारे में ज्ञान होगा कि ये जो केमिकल्स हैं ये काफ़ी जहरीले और ख़राब माने जाते हैं तो जो हमारे नर्वस सिस्टम पर और ब्लड में और किडनी के ऊपर भी काफ़ी असर डालते हैं और एक मैं आपको बताऊँ मैं एक पढ़ रहा था

कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश में दो एन ने प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य आए तो उन्होंने यहाँ तक इसको कमेंट किया है कि

आने वाली पीढ़ियों के लिए परमाणु हथियारों से ज़्यादा खतरनाक है ये प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अब आप देखिए कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भी प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके काफ़ी चिंतित है और उसने भी ये जो है ऐसा कमेंट किया है अपने चर्चा के दौरान तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसमें

हम लोगों को सभी को बड़ा सतर्क रहना और इससे बचाव करने की हमें सख्त जरूरत है रमेश जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और भयानक बीमारियां जो है जिसके बारे में आपने बताया कि ये सारे प्लास्टिक पोल्यूशन से हो रहे हैं

तो चलिए आज हम लोग एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को रोका जाए या फिर इसकी स्थिति क्या है भारत में और विदेश में उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे आपसे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुना है ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेड मधन सुनते रहो मुस्कते रहो

कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव हजेला जी है जो प्लास्टिक पोल्यूशन पर हमें बता रहे हैं और प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है और काफ़ी चीज़ें हम भी हद तक जानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हमें करना होगा किसी भी तरह से हमें जो है आ, कहीं से तो भी एक शुरुआत करनी होगी प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने की

तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज प्लास्टिक पोल्यूशन की हमारे देश में क्या स्थिति है इसके बारे में बताइए हमारे देश में हर साल करीब पाँच दशमलव छः मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है और इंडिया में औसतन एक आदमी आ, दो केजी प्लास्टिक आ, पर ईयर इस्तेमाल करता है और अगर हम विदेश की बात करें तो यूरोप में ये जो है

इसका क्वांटिटी 60 किलो है और अमेरिका में तो ये 80 किलो पर पर्सन है तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो पर परसन इस्तेमाल हो रहा है और इसका इस्तेमाल चूँकि ये बड़ा सस्ता और ड्यूरेबल होता है तो इसका इस्तेमाल आज ऐसा नहीं है कि ये खाली अर्बन एरिया ही में है

यह हमारे रूरल एरिया में भी पहुंच गया है और गांव-गांव में भी आज प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो अपना असर दिखा रहा है अभी कुछ समय पहले ही एक टी चैनल पर दिखाया गया था हमारे उत्तर प्रदेश में कि सौ एनिमल्स जो हैं वो रोज़ प्लास्टिक बैग खा कर मर रहे हैं और एक मरी हुई गाय के पेट से पैंतीस किलो एक मरी हुई गाय के पेट से

पैंसठ किलो तक का प्लास्टिक जो है वो निकाला गया है और प्लास्टिक खा के मौतें तो बहुत हो रही हैं इसमें तो कोई शक नहीं है ये आंकड़ा तो वो चैनल वाला जो था वो खाली यूपी के लिए दिखा रहा था और अभी हमारे इसमें यूएन की जो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन्हे स्टडी किया है और ये

इनके स्टडी के अनुसार जो है ये समुद्र तल की जो हाइट बढ़ रही है उसके साथ साथ जो समुद्रों में प्लास्टिक का एक कचड़ा इकट्ठा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी विकट समस्या जो है वो बन गई है और कुछ डेवलप कंट्रीज तो हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि पूरे की पूरे बीचेस जो हैं वो हाँ पूरा प्लास्टिक के कचड़े से भरा पड़ा हुआ है

और वहाँ पर पूरा मैरिन लाइफ जो है वो पूरी तहस नहस हो गई है मगर इसमें एक अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि हमारे देश में अभी 2016 में ही कुछ हफ्तों पहले जो है वो एक प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बनाए गए हैं और

इसमें काफ़ी विस्तार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरीके से डील किया जाए किस तरीके से सावधानी लिया जाए किस तरीके से इसको कम किया जाए इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं की गई हैं और जो अब आप अभी जिक्र कर रहे थे इसकी एक पर्टिकुलर मोटाई का ही प्लास्टिक इस्तेमाल होगा तो इन्हीं ने

ये कानून बना दिया है कि 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग का सेल हमारे देश में नहीं होगा और प्लास्टिक बैग के सेल के ऊपर जो है वो बैन लगाया जाए तो हम हमने देखा ही है हम लोग सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं पेपर में कि हमारे तकरीबन सारे स्टेट्स में प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो है वो बैन तो लगा हुआ है मगर

शायद इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना इफेक्टिव नहीं है कहीं कहीं स्टेट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है मगर कहीं कहीं पर इसका इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो हमको सबको जो है वो काफ़ी सीरियसली होकर के जो है इसको ये चेक करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि अब समय आगे आए कि हम लोग सारे के सारे

इस विषय को गंभीरता से लें और इसमें सरकार की मदद करें और अपना आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम अपने वातावरण को बचा के रखें और एक जानकारी मैं आपको और बताना चाहूँगा रमेश जी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। कि हमारे विश्व में जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं

उन्होंने एक अभी सर्वे किया था कुछ समय पहले जो ये सर्वे एक कंट्रीज में हावर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने आ, किया था 2011 में तो इसमें इन्हीं ने एनवायरमेंट मोस्ट एनवायरमेंटल हजारडोस कंट्री इन द वर्ल्ड का ख़िताब जो दिया था तो उसमें हमारे देश का नंबर जो है वो सातवा है

तो मतलब आप ये देखिए कि हम लोग मोस्ट हज़ारडस कंट्री जो एनवायरनमेंट के ख़्याल से उसमें हम सातवें नंबर पे केवल छः कंट्री जो हैं वो हमसे ज़्यादा इन्वामेंटली हज़ारडस हैं तो हमको ज़रूरत है कि हम अपने कंट्री का जब हम पल्यूशन से अपने कंट्री को बचाएँगे तो शायद हम हमारा जो कंट्री का जो रैंकिंग है

वो इसमें शायद सुधर सकेगा ये एक बहुत ही रोचक खबर थी जो मुझे हमारे नोटिस में आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ जी अच्छी बातें आपने शेयर किया और मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं अब एक नई सोच एक नई पहल करनी होगी प्लास्टिक के इस्तेमाल को अपने परिवार में अपने घर में पहले कम करे फिर दूसरों को बताना शुरू करें तो अच्छा हो सकता है प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते इसके कुछ उपाय बताइए

बिल्कुल रमेश जी अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि हम लोग ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ उपाय ले सकते हैं अपने लेवल के ऊपर जो जिससे कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं इसके दुष्परिणामों को हम कम कर सकते हैं और आप देखिए इंटरनेट खोल के जब हम देखेंगे तो महासागरों में समुद्रों में लाखों टन प्लास्टिक का कचरा जो है वो आज की तारीख में तैर रहा है

और ये जो कचरा जो है यही प्रदूषण का कारण बन रहा है तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक का जो बैग है या बॉटल है या कोई भी प्लास्टिक का ऐसा सामान है वो हम उसका उपयोग जो है अगर हम टोटली बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट कम कर दें

और पानी की प्लास्टिक की बोतल तो बिल्कुल ना खरीदे उसकी जगह हम फिल्टर का इस्तेमाल करें और फिल्टर पानी का इस्तेमाल करें और एक आंकड़े के अनुसार आज की तारीख में 20 बिलियन प्लास्टिक की बोतल जो है वो हर साल कचरे में फेंकी जा रही है और जैसा हम जिक्र कर ही रहे थे कि ये जो प्लास्टिक जितना भी जनरेट हो रहा है और जितना भी डिस्पोज हो रहा है वो

उसको गलने में 500 से हज़ार साल तक लगेगा तो ये सारा के सारे हमारे पृथ्वी पर या समुद्रों में ही इकट्ठा हो रहा है तो अभी देखिए जैसे हम लोग पहले आपको याद होगा कि पहले हम लोग जो बाहर कोई खाना पीना खाते थे चाय या कोई ऐसा खाने का सामान खाते थे तो कांच का बर्तन में सर्व किया जाता था या मट्टी के जो है बर्तनों में सर्व किया जाता था

और या फिर पीतल के या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में अब इनका प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है तो हम लोग जो है अगर हम इस हम इस फील्ड में भी इन्फ्लुन्स कर सकते हैं तो हम इसका भी इस्तेमाल करें और मैं रमेश जी इस मामले में आपको बताना चाहूँगा अभी मैं कुछ साल पहले बंगाल में नौकरी कर रहा था तो वहाँ वहाँ की बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी वहाँ चाय आपको प्लास्टिक में नहीं मिलेगी अच्छा

हाँ बिल्कुल जो अच्छी दुकानें हैं वो मतलब जो सड़क के ऊपर जो अच्छी अच्छी चाय की दुकाने हैं वहां पर हर जगह वो मट्टी का जो छोटा कुल्लर जो होता है उसमें मिलेगा और आ, मट्टी के ही प्लेट में या मट्टी के बर्तनों में वो सर्व करते हैं तो ये वहां पर मैंने देखा बहुत अच्छी बात है तो जब एक स्टेट कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं मेरा ऐसा मानना है

तो दूसरा है कि हम हैंड सामान का का उपयोग करें जिससे प्लास्टिक इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाएगा पैकिंग वगैरह का का का इस्तेमाल जो है वो हम पेपर करें बजाय प्लास्टिक का करने के लिए आजकल पहले आप देखिए जो पैकिंग जितनी भी होती थी वो पेपर से होती थी कलर्ड पेपर से अब सारी जो सारी पैकिंग जो है वो प्लास्टिक के कलर्ड पेपर आने लग गए उसके बाद हम कुछ कुछ

प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं जैसा मैं बता रहा था कि जो रीसाइकिल करने वाले प्लास्टिक हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं और जो रिसाइकिल हो सकता है रिसाइकिल करें और, और हम अपना रोज़मर्रा के घर में भी और अपने सोसाइटी में भी ग्लास का और मेटल के बर्तनों का और कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें

और देखिए आजकल डिजिटल युग में हम लोग जो है वो सीडी, डीवीडी वगैरह जो है उसका उपयोग करने लग गए हैं जो पहले बिल्कुल नहीं होता था तो इसका इसकी उपयोग करने की बजाय हम लोग जो है ये छोटे छोटे पेन ड्राइव में अगर उसको स्टोर करके रखें तो ये जो है ये एक उसको कम करने में मदद मिलेगी और इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि

Uh, हम लोग जो हैं वो प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है वो प्राइमरी स्कूल लेवल से इस, इसके अवेयरनेस के बारे में अवेयर करें लोगों को बच्चों को अवेयर करें ताकि एक जागरूकता पैदा हो जिसमें आजकल देखिए व्हाट्सएप फेसबुक और इंटरनेट इसका बहुत चलन है जो भी सोशल मीडिया के हमारे ट्विटर्स फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह जो कुछ भी है हम इसका

पूरा भरपूर इस्तेमाल करके इसके बारे में अवेयर अवेयरनेस क्रिएट करें और ख़ास करके मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे जो आज आगे आने वाली पीढ़ी में हमारे नव नवयुवक बनेंगे तो वो जो हैं इसको जब उनको अभी से ही इन बातों का ज्ञान होगा तो शायद आगे चल के वो भी सचेत हो जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं

जो बहुत से स्टेप्स हैं मैं तो दो चार ही स्टेप्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं हम लोग इंटरनेट पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं देख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे में अवेयरनेस आती है इस विषय में और हम कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग ज़रूर अपना योगदान इस विषय में दे सकते हैं और उससे आने वाले समय में इसके ऊपर डेफिनेटली

हम असर पड़ेगा और ऐसी मेरी मानता है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और छोटे छोटे जो

Uh, हमारी आदतों में अगर हम बदलाव करते हैं जिस तरह से प्लास्टिक के चम्मच हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं पार्टीज़ में या बर्थडेज़ में मोस्टली ये यूज़ करते हैं बाकी डेली रूटीन में हम लोग नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का भी आदत हमारे साथ में ना हो इस पर ध्यान दें और अगर स्वच्छ सुंदर प्रदूषण मुक्त राष्ट्र हमको अगर बनाना है तो पॉलीबैग को स्व

विवेक से छोड़ना चाहिए और हम सभी लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे बहुत लाइलाज अवस्था में शायद कर ले तो कोई बात नहीं लेकिन हम रेगुलर जो इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो देखें कि आपके पास किस तरह की प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें आप आज यूज़ कर रहे हैं उन सभी को त्यागे और उसकी जगह पर आप रिप्लेस करिए हमारे पुराने जो चीज़ें हैं मिट्टी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं जो स्टील के बर्तन हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं

तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन भी कोई चीज़ है और इसके कारण हमारे पूरे भारत देश को भी तकलीफ़ है ये आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका शुक्रिया करते हैं और जाते जाते हमारे सभी दोस्तों को एक मैसेज जरूर दें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे

और जब हम नेक्स्ट टाइम हम लोग बाज़ार में जाएँ अपना सामान खरीदना हो तो हम अपना कपड़े का थैला ले कर जाएँ और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें ना मांगें दुकानों से वहाँ पर ना लें इसको और जब हम पानी पीते हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक की बोतल में ना लेकर के अपने घर से जो हमारी बॉटल्स हैं या कोई कंटेनर है उसमें हम ले कर तो इससे काफ़ी

हम अपने लेवल के ऊपर प्लास्टिक पोल्यूशन करने में मदद कर सकेंगे राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना प्लास्टिक के सारे जो

साधन हम यूज़ कर रहे हैं उन सभी को त्याग और मैं चाहूँगा कि कोई अगर इस तरह का समर्थवान है तो कपड़े की थैली हमारे बाजार में फ्री में बांटे कुछ समय तक कपड़े की थैली तो हो सकता है कि फ्री के लालच में जो है हम कपड़ों की थैली इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये भी अच्छा होगा और उसके बजाय अगर प्लास्टिक की थैलिया जो

प्रदूषण करती हैं वो बंद हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है तो इस तरह के कुछ जो सेवा कार्य सोशल वर्क भी हम कर सकते हैं तो राजीव जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमारे सभी दोस्तों को मैं कहूँगा कि आज का ये विषय प्लास्टिक पॉल्यूशन आपको कैसे लगा और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं आप किस तरह की जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की चीज़ें आप अगर इस्तेमाल करते हो अगर आज आप बंद करते हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइए चौरानवे इस नंबर पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा

मैसेज करते हैं और आप अगर प्रैक्टिकल उन चीज़ों को कर रहे हैं तो मैं आपका उदाहरण जरूर दूंगा अपने शो के दरमियान जब भी इस तरह की बात अगर छेड़ी जाए तो मैं आपका उदाहरण देने में सक्षम हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम पर समय की मांग तो चलिए दोस्तों समय की मांग कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो

I'll put it on the shelf.